दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी के बारे में सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आ गया, या किसी का नाम ज़िन्दगी में आया और वो सामने मिल गया? कोइंसिडेंस लगता है ना? लेकिन जेन सेंसेइरो कहती हैं, it's not coincidence, it's frequency. देखो, हर इंसान एक वॉकिंग टॉकिंग सिग्नल टावर है। तुम्हारा मूड, और यूनिवर्स एक जायंट वाईफाई आउटर की तरह है, जो हर वाइब्रेशन पकड़ता है और उसी फ्रीक्वेंसी पर जवाब देता है। तो अगर तुम्हारा वाइब लो है, कंप्लेंस, जेलसी, नेगेटिविटी, तो यूनिवर्स तुम्हें वही चीजें वापस भेजता है, जैसे एक बैड प्लेलिस्ट, जिसमें सिर्फ सैड सॉंग्स चल सोचो तुम एक दिन उठते हो और कहते हो, यार आज सब कुछ वालत होने वाला है, तो क्या होता है? बस छूट जाती है, फोन गिर जाता है और बॉस मूड खराब कर देता है। अब ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं, ये तुम्हारा एनर्जी फीडबैक लूप होता है। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही डिसाइड कर लो कि मैं आज ग्र बस filter बदल जाता है Jen लिखती है Your thoughts are like magnets They attract the energy that matches them मतलब तुम्हारे emotions एक order भेजते हैं universe को जब तुम खुद को helpless feel करते हो तो universe कहता है अच्छा, helpless situations deliver करनी है और जब तुम खुद को powerful feel करते हो तो वो कहता है समझा गया, opportunities भेजो Problem ये नहीं कि universe काम नहीं प्रॉब्लम ये है कि हम उसको mixed signals भेचते हैं। एक दिन कहते हैं, मैं अपनी dream life चाहता हूँ। और दूसरे दिन कहते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। अब बताओ router क्या करें, signal drop ही तो होगा ना। सोचिए, तुम्हारा vibration एक radio station जैसा है। अगर तुम वरीर FM पे हो Raise your frequency and your reality will follow. मतलब तुम्हें दुनिया बदलनी नहीं, तुम्हें बस अपनी vibe upgrade करनी है. Energy high रखना कोई fake smile नहीं होता. ये एक conscious practice है. Gratitude, movement, laughter और focus. जैसे तुम्हारा body gym से strong होता है, वैसे energy practice से align होती है. आओ एक छोटी trick करते हैं. आंखें बंद करो. और imagine करो वो life जो तुम चाहते हो, जो चीज़े अभी तक सिर्फ dream लगती हैं, imagine करो कि वो already तुम्हारे पास है, अब उस feeling को feel करो, excitement, peace, confidence, बस यही vibration universe को signal भेजता है, वो कहता है, ओके, ये बंदा tuned in है, deliver mode on, और जब तुम ये daily करते हो, तो तुम्हारा फिर तुम्हारा बॉडी टोन और डिसीजंस भी सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। एनर्जी का रूल सिंपल है। तुम्हारा अंदर का वाइब तुम्हारा बाहर का रिजल्ट क्रिएट करता है। अगर अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो बाहर केयास मिलेगा। अगर अंदर पीस है, तो बाहर क्लारिटी मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्� रीचार्ज करो अपनी एनर्जी, ट्यून करो अपना फ्रीक्वेंसी, और देखो कैसे जिंदगी का सिग्नल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। क्योंकि जैसे ही तुम कहना शुरू करते हो, मैं रेडी हूँ। यूनिवर्स जवाब देता है, फाइनली मुझे भी तो काम करने दो। और यहाँ से हमें एक नई चीज सीखते हैं। अगर यूनिवर्स सेफ रखता है, लेकिन स्मॉल भी। अगला चैप्टर इसी फ़ियर को एक्सपोज़ करेगा, और दिखाएगा कि कैसे कंफर्ट असल में सबसे डेंजरस ट्रैप है।